दादाजी की पेंसिल माइकिल पिछली विलक्षण यात्रा में जैक और उनके दादा से मिलने के बाद अब हम उसके दादाजी के बचपन को फिर से याद करते हैं एक सामान्य रात को लड़के ने अपनी माँ से शुभरात्रि कहा उन्हें पूछी थी और फिर सोने चला गया सोते समय उसने एक सपना देखा सपने में उसने अपनी पेंसिल को लिखते हुए सुना पेंसिल लड़के के कागज उसकी मेज दरवाजे और फर्श आदि की कहानियां लिख रही थी वे कहानियां कितनी रोमांचकारी जंगल में उनकी उत्पत्ति के किस्से और रोमांचक यात्रा है उन्हें कमरे में सोता है जैक को दादाजी की कहानियों में पूरा विश्वास है और फिर वो घर वापिस आकर सीधे उस पेंसिल को ढूंढता है वहां पर एक नया जादूस का इंतजार करता है लड़के ने अपने पिता को पत्र लिखा फिर उसने अपनी पेंसिल नीचे रखी और बिस्तर पर लेट गया उसने अपनी माँ को शुभरात्रि कहा और पूछी थी सब कुछ शांत था घर में चांद घर चांदनी में सोया था लड़का अपने बिस्तर में सपने देखता रहा पेंसिल कागज पर रखी थी फिर एक करकश करकश धोनी सुनाई पड़ी पेंसिल कागज पर कुछ लिख रही थी मुझे याद है पेंसिल ने लिखा मुझे याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी मैं अपने दोस्तों के साथ एक बक्से में बंद थी हम सभी अलग अलग रंग के थे लड़के को पेंसिल ने उपहार में मिली थी मुझे वो दुकान भी याद है जहां से हमें खरीदा गया था वहां पर स्याही की बोतलों से भरी थी और के सैनिकों की तरह एक कतार में सजे थे और कागज वहाँ तमाम प्रकार के कागज चिकने मोटे पतले दुनिया भर के से कागज थे ओ उन्होंने उस अंधेरे में मुझे क्या जबरदस्त कहानियां सुनाई मुझे वह जंगल याद है जहाँ पेंसिल बनने से पहले हम रहते थे मैं बहुत ऊंचे पेड़ की टहनी थी मैं सपनों में अभी भी खुद को हवा में लहराते हुए महसूस करती हूँ फिर तो लड़के के कमरे में हल्के हवा के एक झोंके ने कागज को उड़ाया फिर जैसे जैसे कागज ने अपनी कहानी सुनाई वैसे वैसे पेंसिल ने उसे लिखा मुझे यह भी याद है कि जब बहुत से लकड़हारे पेड़ों को काटने आए मुझे याद है मोटे और भारी तनों का खींचना और नदी की रोमांचकारी यात्रा कागज ने कहा मुझे वो भी याद है मुझे भी याद है वो यात्रा मेज भी अब कहानी में शामिल हो गई मेज पानी की धार में तैरना और लहरों के थपेड़े और फिर बिजली की आरी के ब्लेड की आवाज भी मुझे याद है और फिर वर्कशॉप में शांति शा गई और फिर मुझे किसी ने बड़े प्रेम से तराश कर जब पेंसिल ने मेज की कहानी लिखी तब कमरे में बाकी सभी शांत थे क्या तुम्हें जंगल के उन शुरुआती दिनों की याद आती है दरवाजे ने धीरे से खुलते हुए कहा हमारी उम्मीदें और सपने क्या हम जंगल में सुरक्षित रहेंगे या दुनिया की यात्रा करेंगे हम लोग एक लंबा सफर तय कर चुके हैं लेकिन लड़के को अभी बहुत दूर जाना है लड़के ने अपने बिस्तर में कुछ हल्कल हलचल की कमरे के लकड़ी के फर्श पर छाँदनी फैली थी हम आप सबसे पहले आए हैं फर्श के लकड़ी के पटरों ने कहा इस घर के निर्माण से बहुत पहले हम एक बड़े जहाज का हिस्सा थे जहाज में पीले रंग की पाल और एक काला झंडा था हम कोल और नमक पर जीते थे और हमें समुद्र की हवा के नमकीन झोंके बेहद पसंद थे खास हम उस हवा को फिर से महसूस कर पाते पुरानी लकड़ी की खिड़की खुली और उसने कहा तुम उसे जरूर महसूस कर पाओगे फिर रात की हवा पागलों की तरह कमरे में घुसी लड़का उठ बैठा उसकी आंखों में चमक थी दरवाजा अपने कब्जों पर नाचने लगा पेंसिल मेज से रुड़क कर फर्श की चांदी में तैरने लगी और कागज खिड़की से बाहर उड़ गया शहर के बाहर ऊपर आसमान में उड़ता हुआ कागज अंत में जंगल में एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जाकर लटका फिर पेंसिल कागज दरवाजे और फर्श की उन कहानियों को हवा ने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया पक्षियों के उन किस्से कहानियों के टुकड़ों को अपने घोसलों में बुना और उन कहानियों को पक्षियों ने उन किस्से कहानियों के टुकड़ों को अपने घोसलों में बुना और उन कहानियों को अपने बच्चों को सुनाया जंगल के सभी जानवरों ने वो कहानियां सुनी फिर वे कहानियां जंगल में पेड़ों के सबसे ऊंचे पत्तों से लेकर पेड़ों की गहरी जड़ों तक फैल गई अब वो कहानियां जंगल में वापिस आ गई थी और उस लड़के का क्या हुआ उस लड़के को तो अभी बहुत दूर जाना था जब वो बड़ा हुआ तो उसने दुनिया के महासागरों को पार किया जब वो समुद्र यात्रा करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया तो वो समुद्र के किनारे एक लकड़ी के घर में रहने लगा जहाँ वो अपने पोते जैक को अपनी कहानियाँ सुनाता था रात को वो सपनों से समुद्र में सपनों के समुद्र में सोता था फिर एक रात जब उसके कमरे में तेज हवा चली तब उसने जैक को अपने बचपन की कहानी सुनाई फिर दरवाजा नाचने लगा था और पेंसिल अपनी नोक पर खड़े होकर फर्श की चांदनी में गिर कर, लुप्त हो गई वह सब तुम्हारे ही कमरे में हुआ था जैक तुम्हारे शहर वाले घर में फिर अब जैक शहर वापिस गया तो सबसे पहले वो अपने कमरे में गया वो फर्श पर लेट गया और उसने लकड़ी के पुराने पटरों के बीच की दीवारों को कुरेदा वहां उसे कुछ भी नहीं दिखा वहां घोर अंधेरा था फिर जैक ने तार के कोट हैंगर को मोड़कर एक हुक बनाया और फिर उसे उसने पटरों के बीच की दरारों को फिर उसे फिर उसने पटरों के बीच के दरारों को कुरेदा। तब उसे अपनी खुद की ऐसी कई चीज़ें मिली जिन्हें वो खो चुका था और शायद अब भूल भी गया था अंत में उसे वहाँ एक पुरानी पेंसिल मिली उसने पेंसिल से अपने नोट पर एक रेखा बनाई उसके बाद जैक ने अपने दादाजी को धन्यवाद का एक सुंदर पत्र लिखा पत्र के अंत में उसने लिखा मुझे वो पेंसिल मिल गई है फिर मां ने आकर उससे और उसके मैं अंधेरे में पड़ी थी वहां मेरे साथी थे एक मुड़ी पेन सोने का एक पुराना सिक्का और वेल की हड्डी का एक बटन उन्होंने मुझे कितनी बढ़िया कहानियां सुनाई वेल बटन ने तो वो कहानी बताई जब वो एक महान वेल का हिस्सा थी और लेकिन वो एक दूसरी कहानी है